नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष पूजा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आज विशेष हम लोग जो बातें करेंगे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में और आशा करता हूँ काफ़ी लोगों को एक विषय है ये जो सभी लोग जानना भी चाहते हैं समझना भी चाहते हैं तो हमारे कुछ और गेस्ट भी हैं पूजा शर्मा तो है ही हैं साथ में हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं ज्योति कुरवाल जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं नेटवर्क इशू हैं विकांत जी हमारे साथ जुड़ेंगे और अभी हमारे साथ हैं गुरुदयाल जी जो हमारे तरंग सिंगिंग कंपटीशन के सिंगिंग स्टार हैं जिनके द्वारा हम लोग चाहेंगे कि ये गीत हो जाए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आइए पूजा जी से हम लोग दोबारा मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कहते हैं पूजा जी आप बताइए आप <laughs> बहुत बढ़िया एंड बहुत खुशी हुई दोबारा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीजें जो हम फिर से बात करेंगे लोगों तक पहुँचाएंगे और ये सबसे बेस्ट मीडियम है और थैंक यू सो मच कि आप हर बार मुझे सपोर्ट करते हैं और अलाउ करते हैं these, uh, और उनकी मिथ्स क्लियर करना काफी जितनी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतना ही बेटर है जी जी. पल पल के पा तुम रहती हो पल पल के पा तुम रहती हो क्या ये कहती हो पल पल के पार तुम रहती हो चल महराई और रात की आंखों की बारात ले आए मैं सांत नहीं था कभी कुछ भी आती है इस महक का महक का त्यौहार मारती है मेरी दुखी भांति भी थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर तथा आपने सुना है और गुरुदयाल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं है करते हैं और गीता ने जोशी ने याद किया कर... गीता जोशी ने बहुत बढ़िया गुरुदयाल जी करके मैसेज किया है गीता जी थैंक यू सो मच और इसके साथ गणेश जी ने भी याद किया है ओम शांति करके लिखे के भेजा है थैंक यू गणेश जी एंड विजय कुमार जी ने भी याद किया है बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति लिख भेजने के लिए चलिए पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और yes, sure. आपकी जब भी अच्छी हो गई होगी और मैं चाहूंगा कि आज हम लोग जिस विषय को लेकर बातें करना चाहते हैं मिथ ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यानी पब्लिक स्पीकिंग में काफी चीजें हैं काफी लोग स्पीकिंग uh, करने में भी डरते हैं और कुछ लोग तो रट्टा चीजें सुनाते हैं मना वो पहले से ही उसको लिख लेते हैं और फिर उसे पढ़ देते हैं तो ऐसी भी कई चीजें होती हैं तो मैं चाहूंगा कि इसमें जो मिथ है या जो uh, कुछ कन्फ्यूजन है उसके बारे में आप जरूर बताइए और आयुष जी जी जी जी ने भी लिखा है nice you, बहुत -बहुत है वेरी नाइस सॉन्ग थैंक थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया स्वागत पूजा बताइए जितना हम ज्यादा लोगो को ये चीजें बता सकते हैं उतना ही आती है और जितने भी लोग इस टाइम पे जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं आपको बोल देंगे बच्चे को या आपको अच्छी देंगे, so, uh -huh. like अच्छा पब्लिक स्पीकर इंग्लिश स्पीकिंग होती है तो ये सबसे uh -huh. पहली मिथ है ये सबसे बड़ी मिथ है जो काफी प्रोग्राम जो पेरेंट्स जो है वो एनरोल करवा लेते हैं अपने बच्चों को वो ये सोचते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग जो होती है वो जो अच्छी इंग्लिश में बोलते हैं या गुड इंग्लिश स्पीकर्स आर द बेस्ट पब्लिक स्पीकर विच इज द बिगेस्ट मिथ आप किसी भी लैंग्वेज में अगर अपनी बात को पब्लिक के सामने लेकर आते हैं इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे एंड योर पॉइंट्स आर वेरी क्लियर आप लोगों को अपनी स्पीच से एम्पावर कर सकते हैं तो लैंग्वेज डजेंट मैटर सबसे पहला मिथ ये है कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए इंग्लिश होनी बहुत जरूरी नहीं है किसी भी लैंग्वेज में कोई भी स्पीकर अगर पब्लिक uh, में आके अपनी बात को रखता है और उस पब्लिक को एम्पावर कर पाता है उस पब्लिक को अपनी मैसेज पहुंच जा पाता है क्लियरली सो दैट इज कॉल्ड रियल पब्लिक स्पीकिंग एंड ए कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर तो ये पहली मिथ जो आई होप जितने भी लोग सुन रहे होंगे जितने भी पेरेंट्स होंगे या फिर जो टीनजर्स हैं आज के टाइम पर उन सबको ये क्लियर होना चाहिए आप हिंदी लैंग्वेज में भी एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज क्यों जरूरी होती है एक स्पीकर के लिए भी बिकॉज इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अपने रीजन में एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं मगर फिर आपको और ज्यादा बढ़ना है और लोगों को आपको अप्रोच करना है so then comes the English language where yes English uh, language speaking is also very important तो पहले हम अपनी regional language में एक अच्छे speaker बनेंगे फिर हम English सीखते हुए अपनी उसी command को English speaking में भी लेकर आएंगे और एक अच्छे public speaker बन जाएंगे in English as well और uh, आगे की और भी बहुत myths है आप चाहें तो मैं अभी बता सकती हूँ we can start right now चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक इंग्लिश के बारे में आपने बताया कि कई बार लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं और उस चीज़ को ज़बरदस्ती भी सिखाया जाता है ताकि आपका पब्लिक स्पीकिंग अच्छा होगा ऐसे ऐसी चीज़ें तो ये आपने बताया कि किसी लैंग्वेज को लेकर हम लोग पब्लिक स्पीकर नहीं बनते हैं ये एक मित्र है सबसे बड़ा ये आपने खारिज किया तो आइए ऐसे कई भ्रांतियाँ हमारे जीवन में रहती हैं जिसको लेकर हम लोग चलते हैं और ख़ास करके विद्यार्थी जीवन में और पेरेंट्स इस सब चीज़ों में वो आ जाते हैं और इन चीजों को तो जो है वो एक ट्यूटर या ट्यूशन क्लासेस समझो ऐसे कई चीजें वो ले लेते हैं और फिर माता पिता को बाद में पता चल जाता है कि ये तो जरूरी नहीं था और कई बार भी हम मुझे लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग में आपको क्या बताना है अगर ये आपको पता है तो फिर आपके लिए कोई लैंग्वेज मायने नहीं, नहीं करता आप इशारे से भी वो चीजें बता सकते हैं बिल्कुण, <laughs> बिल्कुण, बिल्कुण, आप किसी क्राफ्ट को बता सकते हैं बिल्कुल दिस इज पब्लिक स्पीकिंग और क्या है हम लोगों को बता रहे हैं हम लोगों को इम्पावर कर रहे हैं कॉन्फिडेंट हाँ, होना बहुत जरूरी है स्पीच के लिए आई कॉन्टेक्ट होना बहुत हाँ, जरूरी है तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए इंग्लिश जरूरी नहीं है किसी भी लैंग्वेज हाँ, में कोई भी अच्छा स्पीकर बन सकता है भाषाएं जरूरत पड़ती है जब हम लोग किसी पेपर वर्क करने की लेकिन भाषाओं से ज्यादा हमारी भावनाएं काम करती है जब आप अपने भावनाओं के साथ अच्छे हैं आप दूसरों की ख्याल करते हैं और किसी विषय को लेकर जहां सबका प्रॉब्लम है उस विषय को लेकर आप आते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी भावनाएं काम करती हैं और वो सबकी समस्याएँ एक ही होती हैं हम सबकी हम सभी सुखी रहना चाहते हैं और किसी भी एरिया में हम लोग जहाँ पहुँच नहीं पा रहे या वो चीज़ें हम तक नहीं आ रही हैं जो अवेलेबल है तो वहाँ दिक्कतें आती हैं तो उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना या ट्रांसपेरेंसी दिखाना वहाँ पर कैसे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं ये बातें सरकार भी जो योजनाएं बनाती हैं फिर उसके एड्स चलाते हैं तो इस तरह से लोगों तक वो चीजें पहुंचाने का इम्पोर्टेंट है yes. तो वो किसी भी भाषा में हो सकता है तो इसीलिए सरकार भी जो है अलग अलग भाषा में जिस एरिया का रीजनल लैंग्वेज है उस एरिया में भी एड्स होते हैं और उसको प्रमोट किया जाता है तो आइए आगे बढ़ते हैं भाषा मेन इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता पब्लिक स्पीकिंग में अब चलिए पूजा जी एक और बात बताइए नेक्स्ट Uh, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें लगता है कि जो ऑन द स्पॉट जैसे हम बहुत सारे स्पीकर्स को देखते हैं कि वो माइक लेकर आए और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया एंड दे आर अमेजिंग स्पीकर्स ऐसा हुँ. कभी नहीं होगा कि आप ऑन द स्पॉट कोई स्पीच बहुत जल्दी वो चीज वो प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है बहुत सारी रीडिंग बहुत सारी नॉलेज अपनी फील्ड में जरूरत होती है मगर एक hmm. अच्छा पब्लिक स्पीकर पहले से प्रिपेयर रहता है उसको hmm. पहले से अपना कंटेंट प्रिपेयर करके रखना चाहिए जिससे कि क्या बोलना है कैसे बोलना है कौन से वर्ड्स यूज करने हैं उस पूरी स्पीच का हमें बहुत अच्छे से पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए सो so दैट हम जो आप ऑन द स्पॉट स्पीचेस देखते हैं वैसा होता नहीं है वो सिर्फ हमें देखने में ऐसा लगता है मगर उससे पहले की काफ़ी तैयारी हो चुकी होती है तो so, इसीलिए जो भी पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से अपने टॉपिक को पहले से आप अपने टॉपिक को जानिए उसके बारे में आपको क्या बताना है उसके पॉइंट्स बना के रखिए कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो ऑडियंस को ज़्यादा इफेक्ट करे और आपकी स्पीच जो है वो बहुत ही क्रिस्प होनी चाहिए इट शुड नॉट बी एज अ लेक्चर लोग सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही अच्छे स्पीकर हैं ऐसा नहीं होता योर स्पीच कैन बी ऑफ वन मिनट योर स्पीच कैन बी ऑफ एन आर बट वो कितना इफेक्ट डाल रही है जो आपको सुनने आ रहे हैं आपने उनको कितना इफेक्ट किया ये बहुत जरूरी है और ये सिर्फ प्रैक्टिस से और पहले से जब हम परफॉर्म करते हैं हम उसकी पूरी प्रैक्टिस करते हैं कंटेंट की प्रैक्टिस करते हैं तभी आप तो ऑन द स्पॉट पब्लिक स्पीकिंग स्पीच जैसा कुछ नहीं होता अच्छे से अच्छे स्पीकर्स भी पहले से प्रिपेयर करते हैं अपनी स्पीच पहले से प्रिपेयर करते हैं अपना कंटेंट तो कई जगह ये होता है कि आ, ये तो ऑन द स्पॉट बोलते हैं जो भी उनको मन करता है स्टेज पे जाके तो ये भी सिखाते हैं वो लोग ऐसा नहीं है आपको प्रिपेयर करना ही है पहले से कि आप क्या प्रेजेंट करने वाले हैं पूजा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पूर्व तैयारी बहुत जरूरी है जब आप किसी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं पब्लिक में बात करना चाहते हैं तो आपकी पूर्व तैयारी होनी चाहिए कि इस विषय को लेकर बात करनी है किस विषय के लिए लोग आएंगे वो भी आपके पास जानकारी हो तो वो चीजें बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी विषय को लोगों को बुलाते हैं तो वो विषय लेकर जब हम लोग बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में हम लोग क्या बोलने वाले हैं किस तरह से उससे पुटप करना है ये सारी चीजें आ जाती हैं तो आगे बढ़ते हैं, हैं हैं, फिर फिर से से हमारे हमारे साथ गुरुदयाल गुरुदयाल जी गुरु जी जुड़ गए और मैं कि एक एक एक छोटा सा ब्रेक लेते एक मुखड़ा एक सुनाइए, तब तक हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट आ जाए sure, sir, sir, sir. गुरु गुरुदयाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं सॉन्ग है सर yes, yes, को जब कोई बात बिगड़ जाए <laughs> दा चांदा देता है हर परिसा मजे तो चांद निजब तक देता है हरी परिसा तुम मगर अंधेरों में तुमलो मेरा जग को सा विजय जाए जग कोई भी पाए विदे नाता तेरा गोविंद भो वाह बहुत बढ़िया थैंक यू गुरुदयाल जी आप बहुत ही अच्छा आपने गीत प्रेजेंट किया बहुत ही प्यारा सा गीत और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लगा ये चंद तालिया आपके लिए खास तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि इस गाने के साथ भी कई चीजें जुड़ी हुई है हैं और कई बार हम लोग अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं फर्स्ट टाइम ऐसा होता है इसका मतलब ये नहीं कि फिर जिंदगी में कभी ही ना ये नहीं है। आपको बिल्कुर, बिल्कुर। थोड़ा सा जो भी चीजें हो गई है क्या मिस्टेक हुआ क्या चीजें आपके प्रेजेंट करने में गड़बड़ हुई उसके बारे में आपको थोड़ा सा समय दे अपने आप को और अपने आपको एक आंख में बैठ फिर से एक आउट बनाइए नोट बनाने के बाद आपकी क्या कमी रह गई है और सामने स्टेज पे क्या कमी रह गई उन चीजों को आप पूरा करें और अच्छी तरह से अपना जो बात है रखें। देखे। देखे। तो वो रखें सबसे जरूरी आपका क्योंकि लर्निंग है कोई भी बात बिगड़ती है तो बिगड़ती है तो बिगड़ गया ऐसा नहीं है वहां पर एक बहुत बड़ी लर्निंग है क्योंकि परिस्थितियां आती है आपको सिखाने के लिए अगर आपका सोच सीखने जैसा हो तो निश्चित तौर पर कोई चीज बिगड़ जाती है तो टेम्प्रेरी है परमानेंट थोड़ी है फिर वापस आप उसको ठीक भी कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो आर्ट है इसलिए मनुष्य को कहा गया है बुद्धिजीवी हम पशु थोड़ी है डिफरेंट तो. है, बिल्कुर, बिल्कुर। है। तो हमें जो है हमें हारना कभी भी नहीं है सिर्फ सीखना और जीतना है ठीक है ना अचीवमेंट करते रहना है लर्निंग करते हुए ठीक है तो आई आगे बढ़ते हैं फिर से पूजा जैसे मैं जोड़ना चाहूंगा आपको अब बताइए कि और क्या चीजें हैं जो हमें पब्लिक स्पीकिंग का मिथ मिथ कहा गया है है जी अब थर्ड जो है, एक पहला तो यही था कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती दूसरा मिथ ये था कि ऑन द स्पॉट स्पीच नाम की कोई चीज नहीं होती जो भी ऑन द स्पॉट स्पीकिंग करते हैं या तो वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं उनके पास पहले से ही काफी मैटर होता है बोलने के लिए बट एक पब्लिक स्पीकर हमेशा प्रिपेयर आता है थर्ड एक बहुत अच्छी चीज है जो इम्पोर्टेंट है एक पब्लिक स्पीकर के लिए वो बहुत रीड करते हैं तो आप अगर हाँ। आप सोचते हैं कि आप बिना रीडिंग करें आप सारा दिन टीवी पे कुछ भी देख रहे हैं आप जहाँ जो मर्जी पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत इधर उधर से वीडियोस देख के आप स्पीकर बन जाएंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता आपको बहुत ज्यादा रीडिंग हैबिट होनी चाहिए बिकॉज जितना ज्यादा आप रीड करेंगे आपके पास उतना ही कंटेंट होता है एंड स्टेज पे ऑन द स्पॉट कभी कभी कुछ ऐसा होता है जहां पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कोई आप कोई आपसे मांगते हैं, याव गु टू स्पीक वो तभी hmm. आता है जब आपका बैकग्राउंड ऑफ रीडिंग बहुत स्ट्रांग हो सो so दैट आप उसे कनेक्ट hmm. कर पाए अपने उस प्रेजेंट टॉपिक uh, से जो भी आप बोल रहे हैं सो विद रीडिंग हैबिट एक पब्लिक स्पीकर बनना इज लाइक पानी पिए बिना जीना <laughs> एकदम मैं वही एग्जाम्पल <laughs> देना चाहूंगी बिकॉज रीडिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपके लिए उस कंटेंट की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना या जनरली भी आपके अंदर रीडिंग हैबिट होनी चाहिए सो so दैट आप नए तरीके से नए कंटेंट से आप अपने आप को मोल्ड कर पाए उस मोमेंट पर जब भी कोई आपको प्रेजेंटेशन के लिए बोलता है तो रीडिंग होना बहुत जरूरी है जितने अच्छे किताब है उन सभी को पढ़िए और आपके लिए एक बहुत बड़ा कंटेन आपके बुद्धि में आ जाएगा क्योंकि जब आप बोलेंगे तो कुछ तत्वों को देखकर अगर बताते हैं तो निश्चित तौर पर लोगो के जहन में भी वो चीजें आती है और बातें हमारी अगर बहुत हैं कुछ चीजें बता रहे हैं आप अगर उसमें बीच-बीच में आप छोटा-छोटा ब्रेक्स लेते हैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से उसको अगर बताते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है इसीलिए वो कोर्स सारी कोर्स आएंगे और किसी चीज को आप प्रैक्टिकल उस चीज को उदाहरण से समझाते हैं तो निश्चित तौर पर वो लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है तो इसीलिए रीडिंग बहुत जरूरी है जितना आप पढ़ेंगे उतने अलग अलग एग्जाम्पल्स जो हैं आपके पास आएंगे संगीता चांद जी ने एक मैसेज किया है संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया स्टेज फियर कैसे निकालें <laughs> बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर में सबसे लास्ट में देने ही वाली थी क्योंकि मेरे पास तीन चार पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने होते हैं जो हम अपनी ट्रेनिंग में भी करते हैं तो आ, स्टेज पेयर निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे फर्स्ट ट्रेनिंग जो हम देते हैं वो है आप स्टेज पे जाइए और आप, आप सिर्फ अपना नाम और अपनी एक छोटी सी चार लाइन की इंट्रोडक्शन बोलिए कोई जरूरत नहीं है कि आप स्टेज पे जाके सीधा एक बहुत लंबा सा पोईम या बहुत अच्छा सा लेक्चर <laughs> लेके जा रहे हैं और सडनली आप फेलियर हो गया और उसके बाद आप एक बहुत ज्यादा डर जाते हैं लोग और सोचते हैं कि हम तो स्टेज के लिए बने ही नहीं है तो फर्स्ट ट्रेनिंग इज कि स्टेज पे खड़ा होना स्टेज पे फील करना उस स्टेज पर जाके आपको क्या फील हो रहा है क्यों आपको डर लग रहा है आप वो रीजंस निकालेंगे जब आपको धीरे धीरे आप बार बार स्टेज पे जाएंगे और सिर्फ अपना नाम बोलकर आ जाएंगे आप ये देखिएगा पांच से दस बारी के बाद जितने भी बच्चे या जितने भी लोग हमसे सीख जाते हैं जस्ट आफ्टर फाइव टाइम सिक्स टाइम उनको कोई डर नहीं होता स्टेज का नहीं। क्योंकि नहीं। स्टेज फियर स्टार्टिंग होती है जब लोग पहले से ही स्टेज पर जाके सीधा बड़ा परफॉर्म करने की सोचते हैं सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इसीलिए आजकल बच्चों को स्कूल में पहले से ही स्टेज पे भेजा जाता है कि आप छोटे छोटे प्रैक्टिस करिए छोटा सा परफॉर्मेंस करिए दैट वेरी इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं है बड़े लेक्चर लीजिए जाकर और किसी बड़े से प्लेटफॉर्म पर जाइए आप पहले छोटे से प्लेटफॉर्म पर जाइए लाइक आप अपनी फैमिली को इकट्ठा करिए फैमिली की गैदरिंग हुई है आप वहां पर बोलिए कि मुझे आज सिर्फ पर क्यों आ रहा है जब वो रीजन आपको समझ में आएगा आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस से बड़े परफॉर्मेंस पे आइए तो सीधा जम्प नहीं करना है पहले सबसे सिंपल चीज जो आप परफॉर्म कर सकते हैं स्टेज पे आप वो करिए and you see your stage fear will go away for sure guarantee <laughs> मुझे आज कल तो बच्चों को जैसे की मॉडर्न स्कूल है और भी स्कूलों में ये चीजें अच्छी तरह से किया जाता है पंद्रह अगस्त हो या फिर छब्बीस जनवरी हो ऐसे कोई इवेंट होता है तो सारे बच्चों को ही सिखाया जाता है बच्चे सारे मैनेज करते हैं ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल ये चीजें हो रही है और कहीं स्कूलों में ये चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो वहाँ स्टार्ट कीजिए ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि बच्चे जब उस इवेंट को करते हैं और बच्चों को आप पीछे बैकएंड में रहकर उनको बोल देते हैं कि बेटा ऐसा करो बेटा ऐसा करो तो बच्चों को खुशी भी होती है करने में क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग थोड़ा जिम्मेवारी ले रहे हैं हम लोग थोड़ा शो अप हो रहे हैं वो सारी चीजें उनको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं और वो मेहनत भी करते हैं उस चीज को और देखेंगे आप उनका स्पीच वगैरह अगर आप तैयार करके देते हैं तो वो लोग बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट भी करते हैं तो ये निश्चित तौर पे आप रेगुलर उन बच्चों को जो हैं आप भी दस का ग्रुप बनाइए फिर बाद में नेक्स्ट ईयर में दूसरे दस के ग्रुप बनाइए इस तरह से वो yes. ट्रांसफर करते रहिए तो उससे क्या होगा सभी बच्चों को एक एनरोलमेंट मिलेगा और मुझे लगता है कि छब्बीस जनवरी एंड पंद्रह अगस्त ये सब चीजें छोड़कर आप हर महीने एक इवेंट रखेंगे उससे क्या होगा सारे ही बच्चों को वो एक आठवीं नौवीं सेकेंडरी स्कूल के सारे बच्चों को एक मौका मिल जाएगा और उनका स्टेज फेयर स्कूल से ही खत्म तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है जिसे शायद स्कूलों में कॉलेजेस में वगैरह करते तो हैं लेकिन सब जगह नहीं होता इवन मैं चाहूंगा कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं जो रेगुलर पांच पांच किलोमीटर के नजदीक में स्कूल गांव को टच करती हैं तो उन स्कूलों में भी ये चीजें करवानी चाहिए ताकि वो बच्चों का स्टेज फियर जो है खत्म हो जाए बच्चे जब सामने से बोलना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे उनके अंदर उसके बारे में सोचना भी होगा तो जब वो सोचेंगे तो निश्चित तौर पे फिर उनके मन में सवाल आएंगे और सवाल जब पूछा जाएगा या फिर उसके उत्तर उनको ढूंढने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनका वो सारी चीजें जो है उनका अपलिफ्टमेंट शुरू हो जाता है और वो एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ निकलते हैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ इंग्लिश को बोला जाता है इंग्लिश स्पीकिंग इज पब्लिक स्पीकिंग जबकि ऐसा नहीं है वो किसी भी लैंग्वेज में स्पीच दे सकते हैं और स्टेज पे जाना बहुत जरूरी होता है खड़े होना बहुत जरूरी होता है उसे फील करना बहुत जरूरी होता है संगीता जी का एक और सवाल आया है क्या मल्टीपल लैंग्वेज में करना अच्छा है स्पीच ये बहुत जरूरी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हमारी ऑडियंस बहुत जरूरी है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं अगर आपकी formal... क्या है यस yes, आप एक फॉर्मल स्पीच देने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि वहां पर जो ऑडियंस है वो एक ही लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज समझती है तो आप पूरी स्पीच को हिंदी में दीजिए और उसमें हमें मिक्स लैंग्वेज करनी नहीं चाहिए क्योंकि आपको अपनी ऑडियंस के हिसाब से जज करना होता है मगर हुँ. जब आप एक फॉर्मल स्पीच देते हैं तो आप एक ही लैंग्वेज में देते हैं अगर आपने इंग्लिश से स्टार्ट किया है तो आप इंग्लिश में देंगे आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसे रीजनल लैंग्वेज में ही देंगे हाउ hmm. आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं जहां पर मिक्स ऑडियंस है जहां आपको किसी को एम्पावर करना है किसी को आपको उठाना है तो आप देख सकते हैं कि वो कौन सी ऑडियंस है किस तरह की लैंग्वेज वो ज्यादा जल्दी कनेक्ट hmm. करेगी आपसे तो आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होकर मिक्स स्पीच यूज कर सकते हैं बट फॉर्मल स्पीच में हम एक ही लैंग्वेज रखते या या तो पूरी पूरी हिंदी रखेंगे या पूरी इंग्लिश nice संगीता जी, so nice आप अच्छा तो आपको ये तय करना होगा जिस जगह पे आप बोल रहे हैं किस टाइप के हैं और कौन सी भाषा जानते हैं और आपको वो भाषा आप जो वो लोग नहीं जानते एक बहुत ही अच्छा जैसे पूजा जी ने बताया उनको हाईलाइट करना हो तो आप समझो आप किसी जगह पर ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पर आपको उनकी भाषा बिल्कुल नहीं आती है और आप उनको बताना भी है आप ऐसे स्पेशल गेस्ट गए भी हो तो वहाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको लेकिन उसमें बिल्कुल डरना नहीं है ऐसे सिचुएशन में भी मुझे याद है कि कॉमन uh, जो भाषा है थोड़े थोड़ा तो सब जानते हैं जैसे हमारा जो हिंदी है इंग्लिश है इन चीज़ों को जो ज़्यादा यूज़ होता है इस भाषा में ज़रूर बोलिए और वहाँ का कोई अच्छा लैंग्वेज जैसे वेलकम है थैंक यू है शुक्रिया है ऐसे छोटे शब्दों को किसी से जरूर पूछ लिया तो उससे क्या होगा उनको अच्छा कन्वे जरूर करिए तो आप उस शब्द को बोलिए तो उन्हें बड़ा अच्छा तो क्या हो रहा है कि आपको वो चीजें बिल्कुल नहीं आता तो इसका मतलब यहाँ आपको लर्निंग है हम लोग शुरू में ही बात किया कि जो हमारा है उसको निकालने के लिए आप तो पहले दरिये मत आपको नहीं आ रहा है तो आप पहले जाइए वहाँ का कॉमन भाषा हिंदी इंग्लिश तो समझानते हैं उसमें जरूर बोलिए आप मैसेज दीजिए और उसके बाद उसके कुछ छोटे-छोटे चीजें जो हैं आप उधर से सीख ले आधा घंटा आपके पास टाइम होता ही है आप जब भी भाषण करने जाए किसी जगह पे तो आधा घंटा पहले पहुँचना होता है क्योंकि उससे आपको क्या करना है और किस तरह का चीजें वहाँ पर मैनेज हो रही है कैसे लोग हैं ये अगर आपके समझ में आ जाता है तो आपका बोलने का तरीका और आप जो देंगे वो परफेक्ट देंगे आप अचानक वो टाइम पर पहुंच गए तो फिर हड़बड़ी होगी फिर आप मैसेज नहीं, नहीं दे पाएंगे कन्वे नहीं कर पाएंगे उन्हें तो कन्वे करने के लिए आपको उन चीजों को जरूर देखना है तो आइए हमारे साथ एक और सवाल संगीता जी का शायद आ गया है जी ऑनलाइन हम रेडियो में रखेंगे ऑन स्पॉट स्पीच <laughs> ऐसा आशा है उसमें जज बन के आएंगे जरूर आएंगे जरूर थैंक यू सो मच संगीता जी तो आइए उसके साथ ही आई कॉन्टेक्ट जरूरी मैं अभी बिल्कुल मैं, मैं लास्ट में तीन चार पॉइंट्स बताऊंगी जो बहुत जरूरी है और ट्रेनिंग के टाइम पर हम क्या चीजें यूज करते हैं कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए पब्लिक uh, स्पीकिंग hmm. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीखकर आता है ये ऐसी एक मिथ है कि बाय पब्लिक स्पीकर ऐसा कुछ नहीं एक और है पब्लिक स्पीकर्स पूजा जी लिखते हैं चेटी भरतवाजी लिखते हैं एनी ट्रेनिंग फॉर स्टेज स्पीकिंग यस इट इट इज इज एंड और फॉर्मल ट्रेनिंग लेने से और जितने भी पब्लिक स्पीकर्स हैं जिनको आप देखते हैं जिनको आप सुनते हैं ये अचानक से पब्लिक स्पीकर्स नहीं बने हैं सो पब्लिक स्पीकिंग की ये बहुत बड़ी मिथ है कि विदाउट ट्रेनिंग इफ यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज इफ यू हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस या आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर एक कंपनी के मालिक हैं या एक कंपनी के सी हैं सो यू आर अट गुड पब्लिक स्पीकर ऐसा नहीं है पब्लिक स्पीकिंग hmm. प्रॉपर तरीके से सीखी जाती है और सबसे पहली चीज स्टेज फेयर के नाम पर लोग आपको बहुत डराएंगे और सबसे फर्स्ट वर्ड स्टेज फेयर स्टेज फेयर शुरू हो जाता है जिसकी वजह से लोग आज जाते ही नहीं है वो फर्स्ट स्टेप भी नहीं उठाते है सीखने का तो आप स्टेज फेयर नाम की कोई चीज नहीं होती है लोगों के सामने इतना ज्यादा इसको बड़ा बना दिया so that uh, trainings use और पीपल कैन अर्न मोर इंड मोर दैट इज वन ऑफ दियर आराम से चला जाता है आप स्टेज पे जाइए आप खड़े हो जाइए आप अपना नाम बोल के आ जाइए आपने अपना स्टेज फेयर अपने आप खत्म कर दिया हाँ so, हाँ। uh, there is nothing like big not something very big but yes public speaking के लिए training चाहिए आई कांटेक्ट कैसे करना है आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट होनी चाहिए या कब आपको हाथ के मूवमेंट्स करने, है? कितना करना है पर? और, uh, किस तरह कास्ट वन डेज वर्क इट नीड्स लॉर्च ऑफ प्रैक्टिस लॉर्च ऑफ रीडिंग सो अ देर जी चलिए चेठी आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था और इसके लिए ट्रेनिंग आपको जब डर की बात आती है तो मुझे लगता है डर का कोई ट्रेनिंग नहीं है डर निकालने का प्रैक्टिस है और डर yes, आपका है तो आपको देखना है कि आपको किस वजह से डर आ रहा है या तो पब्लिक देख इतने सारे लोगों के बीच में कभी आपने बोला नहीं एक ये डर है या फिर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है और उस चीज को आप करने जा रहे हैं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो तो इन चीजों को पहले आप प्रैक्टिस से बढ़ाइए तो निश्चित तौर पर आपको ट्रेनिंग जब लेंगे तो उस समय यह काम भी आएगा और एक मैसेज आया एनी ट्रेनिंग फॉर रिमूविंग स्टेज फियर तो तो वो तो बात किया हमने और एक मैसेज है आपका पूजा जी प्लीज कमेंट <laughs> अब क्या कमेंट करना है वो आपको बता दिया दिल्कुल दिल्कुल। टन, थैंक यू भारती जी याद करने के लिए एक और मैसेज आया है पूजा जी व्हाट यू रिमूव स्टेज स्टेज फियर फियर चलिए पूजा जी Practice? आप बताइए आपका कैसे हो गया ये अच्छा है जो हैं yes. पूछ लीजिए तो तो मसाला मिल जाएगा हमारे oh, पास <laughs> तो, uh, मैं साफ आई आई मीन बी वेरी क्लियर अगर मैं देखना चाहूँ अपने आप को अगर मैं क्लास में, मैं नहीं बोलती थी टेंथ क्लास तक भी मैं नहीं बोलती थी इलेवेंथ में आकर सडनली वही है कोई आपकी जिंदगी में आता है जो आपको सिखाता है और बताता है तो आ, हमारी एक मैम होती थी जो हमें बोलते थे कि आप सिर्फ स्टेज पे जाओ और आप सिर्फ पाँच लाइनें जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो वो बोलकर आ जाओ सो आई थिंक दैट वॉज द डे जब मैं गई धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा एंड uh, जब कुछ मिथ्स टूटी की इंग्लिश स्पीकिंग सबसे जरूरी नहीं है जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है पहले आप उसमें बोलना सीखिए फिर आप इंग्लिश पे और बाकी लैंग्वेजेस में आइए सो आई थिंक मेरा सबसे बड़ा जो बेस्ट uh, पार्ट रहा है वो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस सो आई वाज नॉट अफ्रेड टू गो ऑन दिस स्टेज कि नहीं करना है फेल होंगे कोई बात नहीं फिर से जाना तो दैट प्रैक्टिस ऑफ गोइंग अगेन एंड अगेन क्लियर ऑल माई फेयर्स तो आपके लिए सबसे तो जरूरी आप कम बोलिए बहुत कम बोलिए जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट है वो बोल के आइए मगर बोलिए जी, जी चलिए बहुत ही अच्छा आपने बताया थैंक थैंक यू यू यू वेरी मच मच संगीता जी सो आपको भी और डिड गेट ट्रेन फॉर ट्रेनिंग दिस स्टफ। <laughs> उमा जी पूछ रहे हैं uh, इसके लिए ट्रेनिंग मैंने काफी टाइम से लिए दिस इज सम नॉट समथिंग विच जस्ट केम इन डे तो काफ़ी टाइम हो चुका है 10 साल हो गए हैं मोर देन 10 ईयर्स तो धीरे धीरे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स मिले वहाँ पर हमने बोलना सीखा और प्रॉपर ट्रेनिंग्स ली, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग अलग होती है लिसनिंग ट्रेनिंग अलग होती है स्पीकिंग की ट्रेनिंग अलग होती है बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग होती है सो आफ्टर टेकिंग ऑल दीज ट्रेनिंग्स देन आई कैम मिन प्रैक्टिस और उसके बाद अब मैं खुद भी ट्रेन करती हूँ इन पब्लिक स्पीकिंग सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग जी जी तो चलिए बहुत ही अच्छे सवाल आपके आ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप अगर ट्रेनिंग चाहते हैं तो हम लोग एक बार पूजा जी को बुलाएंगे आप अपना मैसेज करके रखिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको ट्रेनिंग हम लोग ऑनलाइन ही दे देंगे <laughs> क्योंकि अब कोई कहीं जाके सीखे उससे अच्छा हम ही सिखाएंगे आपको तो आप मैसेज करिए हमारे ईमेल है आर एम या इस प्रोग्राम के नीचे भी आप कितने लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमें बताइए हम जरूर प्रोग्राम अरेंज करेंगे आप लोगों के लिए और हमें अच्छा लगेगा आपको ये सारी चीजें सिखाने में हमें खुशी होगा क्योंकि जिनकी रुचि होती है उन्हें सिखाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बिल्कुल जिनकी रुचि नहीं उनको जबरदस्त सिखाना भी अच्छा नहीं लगता है कुछ भी नहीं निकाल सकता तो ये जरूरी है कि आपका दिल है तो निश्चित हमारा जो है आपके लिए वेलकम है हम लोग चाहेंगे कि आप अपना नाम जरूर रजिस्ट्रेशन करें और बताइए कीजिए हमें आरएम तरंग पे जिन लोगों को भी पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग चाहिए अच्छा खुशी लिखते हैं मैं मैम मेरा अपने मेरा आपसे एक सवाल है कि स्टडी कैसे करें जो याद रहे माइंड में अरे तो टीचर से पूछना चाहिए आपको इसके लिए मेमोरी ट्रेनिंग्स भी होती हैं मगर आ, क्योंकि उन्होंने सवाल कर रहा है इसकी जो ट्रेनिंग है काफ़ी चीजें हैं इसमें एक आंसर में मैं पूरा नहीं कर सकती बट हाँ अभी के लिए मैं आपको इतना बोलूँगी कुछ भी ऐसा है जो आपको याद नहीं हो रहा है या तो आप उसको उसके शॉर्ट फॉर्म्स बनाइए छोटे छोटे हुँ. वर्ड में आप उसको याद करिए और उसको कनेक्ट करिए और एक स्टोरी बना लीजिए या फिर आप उसकी एक पिक्चर बनाइए अपने माइंड में जब आप उसको याद कर रहे हैं जब आप एक स्टोरी की तरह अपनी चीजों को या अपने सब्जेक्ट को याद करते हैं तो वो जल्दी याद रहता है और वो काफी टाइम तक आपको याद रहेगा क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे आपने जो भी याद करा है नहीं तो बेस्ट होता है कि आप नोट्स जो बना रहे हैं उसको उसमें कुछ वर्ड्स जो है वो आप हाईलाइट कर लीजिए कि ये वर्ड जो जब आएगा तो इसका मतलब ये वाला पैराग्राफ है जब दूसरा वर्ड आएगा तो उसका मतलब दूसरा पैराग्राफ है तो उससे क्या होगा आपको सिर्फ वर्ड्स याद करने पड़ेंगे बाकी चीजें आप अपने आप कनेक्ट कर लेंगे तो अभी के लिए तो ये छोटा सा ही आंसर है however, इस चीज के लिए भी काफी चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिस करनी होती है नोट मेकिंग है और स्टोरी मेकिंग है अपनी दि, दिमाग में पिक्चर्स बनाना पिक्चर्स से हम बहुत जल्दी लर्न करते हैं बहुत जल्दी विजुअलाइज करते हैं तो वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जल्दी से याद करने के लिए और खुशी आप याद नहीं रहता ये इसलिए भी होता है कि आप कोई चीज जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंस्टेंट हो ठीक है ना हर चीज को इंस्टेंट चीजें तब आती हैं जब आपका पूर्व तैयारी हो प्रोग्राम्ड हो तो वो इंस्टेंट हो जाएगा प्रोग्राम पहले से तय है तो इंस्टेंट आप देख सकेंगे टाइम पर लेकिन ऐसा है कि आप कोई चीज जल्दबाजी में सीखना चाहते हैं तो वो कभी नहीं हो पाएगा इसलिए आपको टाइम देना है स्पेस दीजिए हर चीज को सीखने के लिए पढ़ाई करने के लिए अगर लेक्चर चल रहा है उस समय आपको जितना टाइम उधर बैठना है बैठिए आप सुनिए उसको तो वो निश्चित तौर पे आपको याद हो जाए कई बार हम लोग जो हैं, उन चीजों को छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं दे रहे चलो मैं बाद में पढ़ती हूँ तो फिर गया प्रोग्राम ही रोंग हो गया आपका अपने माइंड में रॉन्ग प्रोग्राम डालना तो हमेशा सही प्रोग्राम डालिए और इसके लिए जैसे अभी आपने सवाल पूछा ये आपका जो है जिज्ञासा या आपके प्रॉब्लम्स को आपने शेयर किया तो ये अच्छी बात है इसी तरह हर चीज को समझने के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है अगर आप अपने लिए और अपने पढ़ाई के लिए टाइम देते हो और टेक्निक्स तो सारे आपको इजीली अवेलेबल हैं। पूजा जी ने अभी जितनी सारी चीजें बताए एक पिक्चर की बात बताएं, एक वर्ड की बात बताएं, है ना और एक स्टोरी की बात बताई ये काफी है आपके लिए पूरी किताब याद कर सकते हैं इस तीनों टेक्निक से इससे बड़ा और कोई टेक्निक नहीं है लेकिन इसको बनाना पड़ेगा ठीक है ना तो टाइम दीजिए बिल्कुल टाइम दीजिए आप इन सभी चीजों के लिए आप कोई चीज याद रखना चाहते हैं तो उसको 10 बार पढ़िए अगर 10 में नहीं होता है हो सकता है आपको 20 बार में याद हो जाए तो 20 बार करिए अगर आप 20 बार नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं कुछ कर सकता जैसे भी कुछ नहीं कर सकता तो इसीलिए जरूरी है कि यू शुड गिव टाइम आप अपने लिए और पढ़ाई के लिए टाइम जरूर दें आइए थैंक यू मैम खुशी लिख के भेजाए थैंक यू खुशी और Uh, संगीता जी ने मैसेज किया फिर से स्पीच लिखकर पढ़कर देना अच्छा है क्या <laughs> ये भी अच्छा इसलिए फॉर आस्किंग आप जब पहली बार स्टेज पे जा रहे हैं और आपको पता है कि सिर्फ तीन चार लोग हैं सबसे पहले आपको स्टेज पे खड़े होकर बोलना है तो अगर आप पहली बड़ी स्पीच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले छोटे छोटे स्पीचेस आप देख पढ़िए पढ़ कर आप उसे बोल दीजिए स्टेज पे आपका स्टेज फ़ियर सबसे पहले चला जाएगा एक बार जब आपका स्टेज फ़ियर चला गया फिर आप उसको लर्न करिए और जाकर आप बोलिए इसीलिए मैंने बोला जितना छोटा छोटा आ, बोलेंगे कंटेंट आपको याद करके बोलना उतना इजी रहेगा आपके लिए आगे जाके बिना देखकर कर आ, बोलना क्योंकि देखिए अगर आप देख बोलेंगे तो खुश नहीं होगा उससे क्या होगा लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट पब्लिक स्पीकर के लिए होता है कि वो आई कांटेक्ट अपनी ऑडियंस से रखे और वो देखकर अगर पूरी स्पीच पढ़ेंगे तो वो कनेक्ट ही नहीं करेंगे और लोग सुनेंगे नहीं और बोर हो जाएंगे इसीलिए आप अपना एक पेपर रख सकते हैं फिर से वही वर्ड हाईलाइट कर सकते हैं और बीच बीच में वो भी एक एक्टिंग होती है वो भी एक कला होती है कि कैसे हमें लंबी स्पीचेस को किस तरह से बीच में देखना है और कैसे बोलना है However, uh, देख देखकर बोलना मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज़ दैट यू विद द ऑडियंस ऑडियंस से दूर है बिल्कुल कोशिश करिए आप पहले छोटा लर्न करिए छोटा-छोटा लर्न कर कर बोलिए और स्टेज फेयर हट जाएगा फिर आप लंबी स्पीचेस के आप कुछ भी बोलने के लिए बिल्कुल तैयार है संगीता जी बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे लगता है की कई बार कुछ चीजें पढ़ के आपको बताना होता है जब कोई चीज लेंगी आप इम्पोर्टेंस कुछ नियम वगैरह बताना चाहते हैं तो आप जरूर उसको पॉइंट आउट करके लिख के लेकर आइए क्योंकि कुछ चीजें मिस हो जाएगा तो लोगों को पूरा मैसेज नहीं जाएगा बाकी आप आई कांटेक्ट रखिए उन सारी चीजों को बताइए क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है और व्हेन द टाइम कम्स आपको ये उस चीज के बारे में पर्टिकुलर बताना है तो आप उस चीज का पेज रखिए बड़े अक्षर में लिखा हुआ आप उसको आराम से पढ़ के दो मिनट में खत्म कीजिए तो ये भी एक अच्छा चीज है पब्लिक स्पीकिंग दो तरह की है एक होती है जहाँ आप कोई इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं तो देट इज़ नॉट पब्लिक स्पीकिंग इट इज जस्ट अ गिविंग एन इन्फॉर्मेशन वो तो कोई भी जैसे कोई भी होगा जैसे आप लोकसभा में भी देखते हैं वो लोग बोल रहे हैं सो दे आर नॉट एम्पावरिंग पीपल दे आर गिविंग इन्फॉर्मेशन दे आर गिविंग पॉइंट जैसे डिबेट्स होती है इन जगहों पर आप इन्फॉर्मेशन की वजह से आप बात कर रहे हैं और वो आप दूसरों को बता रहे हैं मगर जिस जगह पर आपको किसी को समझाना है किसी को एम्पावर करना है किसी को स्पीच देनी है उनको जगाना है वहां पर आपकी स्पीच जो है वो पहले से आप तैयार होकर आएंगे सो दैट इज़ नॉट तो आइए एक और सवाल उमा भरतवाल ने पूछा है क्या आप करियर ट्रेनिंग करते हैं जी हाँ जरूर करते हैं हम लोग सैटरडे सैटरडे करियर काउंसिलिंग का एक प्रोग्राम होता है एक घंटे का शाम को पांच से छे सैटरडे में तो आप उसको याद करके में आप कभी-कभी हम लोग बिजी होते हैं तो नहीं करते लेकिन रेगुलर सैटरडे फाइव टू सिक्स के ट्रेड के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करके बनते हैं किसी ट्रेड को लेकर बातचीत शुरू करते हैं और आप उसमें अगर मास्टरी करना चाहते हैं तो सारा इंफॉर्मेशन एक शो में हम लोग जैसे की सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे तो ए टू जेड उसके बारे में बताते हैं आपको और अगर आप किसी विषय को लेकर सुनना चाहते हैं या सिर्फ आपको अपना आ, करियर चूज करने में दिक्कतें आ रही हैं तो वहां पर काउंसलिंग भी करते हैं तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं थोड़ा सा आप जो है टाइम निकाल के उन चीज़ों को कर सकते हैं जो हमारे साथ जैसे पूजा जी हैं करियर काउंसलिंग के लिए आपको हेल्प जरूर करेंगे आप उनसे बात कर सकते हैं और अगर आप किसी ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम आपके लिए एक घंटे में हम पूरा ही उस ट्रेड के बारे में ये टू जेट बता तो आपका रुचि किस फील्ड में है ये अगर आपको पता है तो निश्चित तौर पे आपके लिए वो कार्यक्रम सैटरडे का बहुत ही यूजफुल है सारे यूथ को टारगेट करने के लिए जो टेंथ एंड ट्वेल्थ पढ़ाई कर रहे हैं उनको ही हम लोग हेल्प करने के लिए वो प्रोग्राम शुरू किया है सैटरडे फाइटो से फाइट करियर ऑप्शन तो इसके अलावा भी कुछ अगर आपको जरूरत लग रहा है तो आप हमारे नंबर्स हैं आपको अगर वेबसाइट पर जाते हैं तो नंबर हमारे हैं व्हाट्सएप नंबर उसपे जाके आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आर एम तरंग एट द रेट पे आप हमें मैसेज लिख के भेज दीजिएगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं पूजा जी एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे पब्लिक स्पीकिंग की बातें हम कर रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स हमारे बीच में आ गई हैं फिर भी एक तैयारी के बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जैसे डेमा दिखाइए हमें डेमा बताइए कि आप क्या करते हैं Whenever हम लोग समझो किसी इवेंट को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और पूरा ही हमें उन चीजों को करना है तो क्या होगा उसका एक डेमो टाइप चीज़ें आप थोड़ा सा रफ बताइए हमें अच्छा लगेगा बिल्कुल बहुत जरूरी भी है जैसे कभी भी हम पब्लिक स्पीकिंग के लिए जब रेडी करते हैं खुद को सबसे पहले हमें कंटेंट रेडी करना है कंटेंट के तीन पार्ट्स होते है हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद जिस टॉपिक पर हम बोलने वाले है उसके बारे में देते हैं और फिर हमें क्लोजर करते हैं तो uh, कभी भी पब्लिक स्पीकिंग सीधा टॉपिक से शुरू नहीं होती है वी हैव टू इंट्रोड्यूस आर सेल्फ हम कौन है और इंट्रोडक्शन uh, के भी कई लोग होते हैं जो इंट्रोडक्शन सिर्फ ऐसे देते हैं कि माई नेम इज़ पूजा शर्मा आई आई लिव इन डेली एंड माई एज इज दिस एंड आई लाइव माई हॉबीज एट दिस सो दिस इज दिस और हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं हाउ एवर आपको अपने इंट्रोडक्शन में अपने नाम के बाद कुछ एक ऐसा कोट या कुछ ऐसी लाइंस जरूर ऐड करनी चाहिए जो आपको एक अलग स्पीकर बनाए तो अगर uh, हम शुरू करते वक्त सिर्फ ये बोले दैट माय नेम इज़ पूजा शर्मा एंड आई लव टू टॉक टू पीपल एंड माय हॉबी इज टू कनेक्ट विद पीपल एंड गाइड देम एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्राम दैम तो ये क्या करेगा इससे आपका इंट्रोडक्शन एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन की तरह नहीं रहेगा आप कुछ अलग बता रहे हैं ऑडियंस को आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं अगर आप सिंगिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर बोल रहे हैं या फिर अब ये बहुत जरूरी है कि आप कहाँ जाकर अपनी स्पीच को आप प्रेजेंट कर रहे हैं और आपका टॉपिक क्या है तो आप अपने इंट्रोडक्शन में एक ऐसी चीज जरूर कनेक्ट करेंगे जो आपके इंट्रोडक्शन को कुछ लाइव live, लाइवली बनाएगा एक एक डेड इंट्रोडक्शन जो हर कोई देता है है मैंने देखा है, सिर्फ अपना नाम अपनी जहां रह रहे और और जो है, और फिर स्टार्ट करते हैं तो पहला hmm. आपका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है हम कैसे दे रहे हैं दूसरा आता है कंटेंट कंटेंट hmm. बहुत क्रिस्प होना चाहिए अगर सपोज में अगर डेमो दे रही हूँ यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन पे अगर बोलना स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने कम्युनिकेशन में सबसे पहले 15 मिनट आपको सिर्फ कम्युनिकेशन क्या है इसी पर ले गई कम्युनिकेशन इज अबाउट टॉकिंग टू पीपल कम्युनिकेशन इज अबाउट कनेक्टिंग टू पीपल लोगों से कैसे बात करनी है तो आप 15 मिनट के बाद बोर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में ही बोलती जा रही है और उसके आगे क्या तो आपको अपने कंटेंट में जो टॉपिक है उसके बारे में सिर्फ एक लाइन बोलनी है दैट uh, आज हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं और कम्युनिकेशन क्या है उसके बाद आप छोटे छोटे क्रिस पॉइंट्स लेंगे वॉट इज़ कम्युनिकेशन क्यों कम्युनिकेशन ज़रूरी है कम्युनिकेशन के वेरियस मीडियम क्या हैं और उन मीडियम्स के थ्रू हम कितने लोगों तक पहुँचते हैं हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे हमारी बॉडी लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है कम्युनिकेशन में हमारे वर्ड्स कितने जरूरी है कम्युनिकेशन में तो जब मेरा सारा कंटेंट क्रिस्प हो गया तो वो कनेक्टेड रहेगा ऑडियंस से एंड ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन आप लोगों से क्वेश्चन जरूर करेंगे हमें अपनी स्पीच देते वक्त ध्यान में रखना है दैट जब हम बोल रहे हैं तो बीच में हम ऑडियंस से जरूर पूछे ऑफकोर्स वर्चुअल प्लेटफॉर्म में ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है बट uh, जब रियल प्लेटफॉर्म पर आप हैं तो आप एक कनेक्ट बनाने के लिए उनसे क्वेश्चन जरूर करेंगे सो so आपको पता चलेगा कि आपका ऑडियंस आपके साथ जैसे बोलते जाने कम्युनिकेशन uh, के बारे में और एकदम से बोलते थैंक यू okay, uh, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और वो एकदम से एब्रप्टली खत्म कर आप कंक्लूड करेंगे कि आपने आज क्या बोला और क्या कंक्लूजन है और हर स्पीच के एंड में आप उसकी एप्लीकेशन जरूर बताएंगे क्योंकि application क्या होगा कि वो जो जो आपने आपने अभी अभी दी है या प्रेजेंट किया है वो आगे लोगों के काम कैसे आएगा कहां काम आएगा ये बहुत जरूरी है उनको बताना हो सकता है 10 में से 7 लोग भी अगर उसे आगे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे तभी फायदा है जो आपने उनको बताया है वरना उस चीज का कोई फायदा ही नहीं। तो crisp, और, लास्ट में आता है और आप अपने आप भी कर सकते हैं और <laughs> बहुत जरूरी है आपको इन तीन चीजों पर ध्यान रखना जब भी आप कहीं बोलने जा रहे जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पूजा जी मुझे लगता है कि संगीता जी और हमारे उमा जी और चेटी जी जो पूछ रहे थे उन सभी को ये तीन बातें अगर पब्लिक स्पीकिंग करना है तो आप इंट्रोडक्शन कंटेंट और फिर लास्ट में कंक्लूजन ये तीन बातें जरूर बताइए इससे जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी तो चलिए पूजा जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा आपने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया और क्या मित है ये आपने बताया कोई भी भाषा इम्पोर्टेंट नहीं भावनाएं जरूर है और वहाँ के लोकल लैंग्वेज जैसा है उसको आप प्रमोट जरूर करिए उसमें बोलने से वो इजीली आप उनके दिल तक पहुंच जाते हैं ठीक है ना तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मिथ हैं जिन्हें आप भी निकाल दे सकते हैं और फिर ट्रेनिंग की बात आती है जब भी आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो कुछ ट्रेनिंग देने वाले भी होते हैं पूजा जी जैसे तो उनके साथ कनेक्ट होकर आप आराम से ट्रेनिंग लिए और ऑनलाइन भी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे तो आप अपना नाम वगैरह हमारे पास भेज दीजिए कि आप 10 लोग हैं ट्रेनिंग करना चाहते तो निश्चित तौर पे इस पूजा जी को फिर से रिक्वेस्ट करके बुलाएंगे और वो अच्छी तरह से आपको ट्रेन भी करेंगे ऑनलाइन तो चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही <laughs> समय और इजाज़त नहीं देता वरना हम और भी आपसे बातें करते तो थैंक यू पूजा जी फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया